राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा प्रस्तुत है आठ से चौधा वर्ष के बच्चों के लिए कारिक्रम प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेग नादसाहा बहुत पुरानी बात है क यानी जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था उसी कलकत्ता के एक गांव में सुबह-सुबह कुछ बच्चे खेल रहे थे अब खेलते ही रहोगे खेत पर नहीं चलना अभी तो सूरज निकला ही है अभी चलते हैं अरे मेघनाथ कहां है देख किया कहें अकेले में खड़ा कुछ सोच रहा होगा <laughs> लो वो सामने से आ रहा है मेघनाथ दौड़ कर आ रहा हूं लो आ गया क्या कर रहा था वहां आसमान को देख रहा था अरे अकेला खड़ा क्या देख रहा था आसमान को मुझे आसमान देखना सूरज देखना तारे देखना बहुत अच्छा लगता है हां ये ऐसे ही आसमान निहारा करता है आसमान में सूरज और तारों को निहारने वाला ये बच्चा मेघनाथ साहा आगे चलकर हमारे देश का महान वैज्ञानिक बना जिसकी खोजों और प्रयोगों की पूरी दुनिया ने सराह ना की। मेगनाद साहा का जन 6 अक्टूबर 1893 को सियोरा ताली गाउं में हुआ। ढाका जिले का सियोरा ताली गाउं अब बांगला देश में है। मेघनाद साहा के पिता का नाम जगन्नाथ साहा तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था उनके पिता श्री जगन्नाथ साहा एक छोटे से दुकानदार थे जो अपने बड़े परिवार का खर्चा मुश्किल से चला पाते थे उनकी इच्छा थी कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेघनाद उनकी दुकान के काम में उनका हाथ बटाए लेकिन मेघनाद की इच्छा आगे पढ़ने की थी वे बच्पन से बहुत मेधावी थे और विज्ञान में उनकी विशेश रुची थी कक्षा में भी उनके प्रश्ण अक्सर अध्यापकों को चकित कर देते थे कर दो मास्टर जी हम सूर्य के आसपास ये चक्र सा क्या होता है सूर्य के आसपास चक्र हां होता तो है मेघनाद ये तो रश्मि चक्र होता है आ, वो तो है पर वो है क्या वो है क्या ये तो नहीं मालूम हम सचमुच ये तो सोचने और खोजने की बात है जी हां खोजने की बात है मैं जरूर खोज करूंगा शाबाश हम्म बड़ा जिज्ञासु और होनहार है मेघनाथ इसकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए हम्म पता नहीं इसके घरवाले इसे आगे पढ़ा सकेंगे या नहीं मैं इसके घर वालों से बात करूंगा मुझे इसके घर वालों से बात करनी ही चाहिए हां जरूर करूंगा अध्यापक ने मेघनाथ के भाई से इस बारे में बात की मेघनाथ का भाई पिता के पास गया और बोला बाबा हम मेघनाथ पढ़ने में बहुत अच्छा है तो ऐसा उसके अध्यापक भी कह रहे थे अच्छा अच्छा अध्यापक चाहते हैं कि वो आगे पढ़े हां बेटा मेघनाथ होनहार तो है आ, पर तो गांव पर बैठेगा तो अच्छा रहेगा जी और आगे पढ़ने के लिए तो उसे दूसरे गांव जाना होगा तू घर की हालत तो जानता ही है um, बेगनाथ को पढ़ाने के लिए खर्चा कहां से आएगा बाबा मैं डॉक्टर अनंत कुमार से बात करके देखता हूं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं हां व्यवहार के भी बहुत अच्छे हैं नेक दिल इंसान है बाबा अब चाहत तो मैं भी हूं कि वो पढ़े पर अच्छा डॉक्टर अनंत कुमार से बात करके देख लो ठीक है बाबा मैं उन्हीं से बात करता हूं डॉक्टर अनंत कुमार दास एक संपन्न और प्रभावशाली डॉक्टर थे डॉक्टर अनंत कुमार दास ने मेघनाद को आगे पढ़ने में मदद दी मेघनाद ने दूसरे गांव के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिला ले लिया वे डॉ अनंत कुमार के घर ही रहते थे सप्ताह के अंत में मेघनाद पैदल अपने घर जाते थे उनका गांव वहां से 7 किलोमीटर दूर था अपनी लगन और कठिन परिश्रम से आठवीं कक्षा में मेघनाथ साहा ने न केवल अपने स्कूल में सर्वाधिक नंबर प्राप्त किए बल्कि पूरे ढाका जिले में उन्होंने सर्वोच्च स्थान पाया उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना न रहा मेघनाद साहा को छात्रवृत्ति मिलने लगी साथ ही ढाका के राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश मिल गया उन्हीं दिनों पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की आग सुलग चुकी थी भारत माता की जय भारत माता की जय मेघनाद भी ये! उससे प्रभावित हुए जय भारत माता की जय उनके विद्यालय में बंगाल के गवर्नर सर फुलर मुआयना करने वाले थे मेघनाथ साहा ने अपने साथियों के साथ गवर्नर के आने पर हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया परिणाम यह हुआ कि मेघनाथ की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई तथा साथियों के साथ मेघनाथ को स्कूल से निकाल दिया गया सरकारी स्कूल ने मेघनाथ को निकाला पर तुरंत ही उन्हें एक प्राइवेट स्कूल किशोरीलाल जुबली स्कूल में प्रवेश मिल गया साहा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की कलकत्ता विश्वविद्यालय में साहा ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया गाओं के इस बालक मेघनाथ साहा ने प्रगति और विकास की ओर एक बार जो कदम आगे बढ़ाया तो वो आगे ही बढ़ते गए फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा इंटरमीडिएट करने के बाद मेघनाथ साहा ने आगे की स्नातक पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया जहां श्री जगदीश चंद्र बसु तथा प्रफुल्ल चंद्र राय सरीखे वैज्ञानिक उनके शिक्षक थे तथा सतेन्द्रनाथ बसु उनके सहपाठी थे एक बार डॉक्टर बसु ने उनसे कहा मेघनाथ जी गणित में तुम्हारी विशेष रुचि है अच्छी बात है पर विज्ञान के और भी क्षेत्र हैं तुम भौतिक शास्त्र पर विशेष ध्यान दो जी आप ठीक कहते हैं तुम हमारे साथ प्रयोगशाला में आया करो जी ठीक है आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे हम <laughs> अब मेघनाथ साहा समय पाकर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय तथा डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशालाओं में पहुंच जाते उनके निर्देशों को बहुत ध्यान से सुनते तथा कार्य करते और बीएससी करते हुए ही युवा मेघनाद का मन वैज्ञानिक खोजों में रमने लगा आगे चलकर मेघनाद साहा ने अपने नए-नए आविष्कारों से विज्ञान जगत को चकित कर दिया एमएससी करने के बाद मेघनाथ साहा का भारतीय वित्त विभाग यानी इंडियन फाइनेंस सर्विस में चयन तो हुआ लेकिन साहा पर सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का साथ देने तथा अपने स्कूली जीवन में गवर्नर द्वारा स्कूल निरीक्षण किए जाने का विरोध करने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली साह इससे निराश नहीं हुए उन्होंने अपने सहपाठी सत्येंद्रनाथ বসু से कहा सत्येंद्र हम हु? अच्छा हुआ मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई अब मुझे प्रयोगशाला में नई-नई खोजें करने का अवसर मिलेगा और खर्चा इसके लिए मैं सुबह शाम भौतिकी और गणित के ट्यूशंस करूंगा अच्छा हां ऐसा ही करूंगा मैं मेघनाथ साहा दूरदराज के स्थानों पर साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाने लगे कुछ ही समय बाद मेघनाथ साहा अपने दोस्त सत्येंद्रनाथ বসু के साथ कलकत्ता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में प्रवक्ता नियुक्त किए गए अपने अध्ययन काल में उन्हें एग्नेस क्लार्क की सुप्रसिद्ध पुस्तक तारा भौतिकी प्राप्त हुई जिसने उन्हें नई दिशा दी थर्मोडायनेमिक्स रिलेटिविटी एंड एटॉमिक थ्योरीज उस समय की भौतिकी के नए विषय थे मेघनाद इन विषयों का अध्ययन कर पढ़ाने लगे इन विषयों पर नोट्स बनाने के दौरान मेघनाद साहा के सामने तारा भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स की एक समस्या आई इस समस्या के समाधान में की गई खोजों ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया मेघनाथ साहा की एक खोज आयनाइजेशन फार्मूला है यह फार्मूला खगोल शास्त्रियों को सूर्य व अन्य तारों के आंतरिक तापमान तथा दबाव की जानकारी देने में सक्षम है एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने इस खोज को खगोल विज्ञान की 12वीं बड़ी खोज कहा है सन 1920 में श्री साहा ने इंग्लैंड की यात्रा की जहां वे अनेक वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को और निखरने का अवसर मिला सन 1921 में वे स्वदेश लौटे मेघना साहा संभवतः पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें कम आयु में ही अपनी खोजों के लिए इतनी प्रसिद्धि मिल गई और वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए बाधाएं उनके रास्ते में आती रहती थी अपने देश के ही कुछ वैज्ञानिकों ने उनके फार्मूले के प्रति असहमति जताई और उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में पदभार संभालने में अड़चनें डाली लेकिन मेघनाद साहा इन बातों से विचलित नहीं हुए 1923 में विप्रयाग विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के अध्यक्ष बने मेघनाथ साहा को भौतिकी के अतिरिक्त एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जीवशास्त्र तथा पुरातत्व विज्ञान ने आकर्षित किया उन्होंने रेडियो वेव्स फ्रॉम द सन एंड रेडियो एक्टिविटी पर खोज की 1935 का वर्ष डॉ साहा के जीवन में विशेष महत्व का रहा इस वर्ष इन्हें बहुत सी विदेश यात्राएं करने का अवसर मिला जगत प्रसिद्ध कार्नेगी ट्रस्ट ने इन्हें अपना फेलो बना लिया इस फेलोशिप ने रकम देकर उनकी विदेश यात्राओं की व्यवस्था की इसी वर्ष कोपेनहेगन नामक शहर में अंतरराष्ट्रीय ज्योति भौतिक विज्ञान कॉन्फ्रेंस में डॉ साहा को निमंत्रित किया गया वहां बहस में साहा की विशेष भूमिका रही इसके बाद अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इनके पास निमंत्रण आया डॉ साहा ने इसमें भारत के प्रमुख वैज्ञानिक तथा प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया डॉ साहा के एक सिद्धांत ऊंचे तापमान पर तत्वों का व्यवहार की यूरोप के प्रमुख वैज्ञानिकों प्रोफेसर आइंस्टाइन जर्मनी के वैज्ञानिक प्रोफेसर एम10 आदि ने संसार को एक विशेष देन कहा मेघनाथ saha ne prasiddh vaigyanik Einstein ke shodh granthon ka adhyayan karke unka anuvad kiya unhi ke prayason se pehli baar naabhikiya bhautiki yani nuclear physics ko Kolkata Vishwavidyalay mein padhaya gaya Saha नाभिकीय शक्ति के सकारात्मक उपयोग के जबरदस्त पक्षधर थे उन्होंने 1950 में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डॉ साहा के लिए ट्रैवलिंग फेलोशिप का आयोजन किया अपनी विदेश यात्राओं के दौरान डॉ साहा ने अपने अध्ययन और खोजों को जारी रखा बर्लिन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री ननशर्ट से उनकी भेंट हुई श्री ननशर्ट जो स्वयं थर्मोडायनेमिक्स के विद्वान थे डॉ साहा के आविष्कारो से अत्यधिक प्रभावित हुए ऐसे ही थे मेघनाद साहा किसी भी विषय की चर्चा चलने पर तारीखें और घटनाएं बताकर सबको चकित कर देते थे वो कहा करते थे कि सिर्फ समय काटने के लिए किसी विषय की पुस्तकें पढ़ना कोई अर्थ नहीं रखता डॉ साहा का प्रत्येक कार्य उनके शिष्यों और सहकर्मियों को प्रेरणा देने वाला होता था डॉ साहा वैज्ञानिक होने के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे वो अपनी आर्थिक तंगी को भूले नहीं थे जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उन्होंने बंटवारे से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित करने में अपना योगदान दिया डॉ मेघनाद साहा ने अपने बचपन में बाढ़ की विभीषिका को देखा था अतः उन्होंने बाढ़ के कारणों और रोकने का अध्ययन किया तथा अनेक नदी बांध परियोजनाओं तथा बिजली उत्पादन योजनाओं में सहयोगी बने अपने अध्ययन काल में ही डॉ साहा ने विज्ञान की पुस्तकों की कमी को बहुत महसूस किया उन दिनों भारत में विज्ञान की पुस्तकों का अभाव था पुस्तकें विदेश से मगानी पड़ती थीं इस कमी को डॉ साहा की पुस्तकों ने काफी हद तक पूरा किया उनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ हीट और मॉडर्न फिजिक्स आदि को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है डॉक्टर साहा की पुस्तकें भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने लगी डॉक्टर मेघनाथ साहा के जीवन का एक पहलू यह भी है कि उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की सबसे पहले प्रयाग में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज संस्था की स्थापना की तत्पश्चात अपने प्रयासों से इंडियन फिजिकल सोसाइटी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया नामक संस्थाओं की नींव रखी इंडियन फिजिकल सोसाइटी को विकसित करने में डॉ साहा ने कोई कसर नहीं छोड़ी 1951 में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स नामक संस्था का जन्म हुआ अपने प्रयत्नों से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की स्थापना की 1953 में वे इंडियन साइंस एसोसिएशन के निदेशक नियुक्त किए गए विज्ञान संबंधी बातों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने साइंस एंड कल्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया वैज्ञानिक होने के साथ-साथ डॉ साहा आम जनता में भी लोकप्रिय थे वो भारत की पहली लोकसभा के चुनाव में कलकत्ता से भारी बहुमत से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत कराए और उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नेशनल प्लानिंग कमेटी में यानी राष्ट्रीय योजना समिति में कार्य किया 10 फरवरी 1956 को यह महान वैज्ञानिक योजना आयोग की एक बैठक में भाग लेने राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे कि अचानक गिर पड़े और हृदय गति रुक जाने से संसार से विदा हो गए लगन और मेहनत मानव को उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है इसमें संदेह नहीं अपनी कड़ी मेहनत और लगन के कारण छोटे से गांव के तथा साधारण परिवार के मेघनाथ साहा एक के बाद एक उन्नति और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए और भारत के महान वैज्ञानिक बने कोई भी उन्नति की ऊंचाइयों को छू सकता है आवश्यकता है परिश्रम कर्मठता और दृढ़ निश्चय की और डॉ मेघनाथ साहा का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ माधवी कुमार कार्यक्रम परामर्श प्रभुदयाल खट्टर आलेख विमला रस्तोगी कलाकार नीरज शर्मा राजश्री त्रिवेदी सतीश कक्कड़ प्रवीण शर्मा राजेश आहूजा आकाश सुरम्या और दीपांश ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन